तो so, आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं लड़का लड़की के दोस्ती में सवाल नहीं आज लड़की लड़की लड़का के के दोस्ती में भी क्या है सवाल है समझ में आ रहा है आज जमाना ऐसा पहले होता था लड़का लड़की के दोस्ती पर सवाल उठता था आज कैसे जमाना है लड़की लड़के लड़का लड़का इनकी दोस्ती पर भी सवाल उठता क्योंकि ध्यान रखें सीमाएं पार हो रहे हैं समाज इतना बिगड़ गया लड़कियां आपस में शादी कर रही हैं लड़के आपस में शादी कर रहे हैं उनको बोलते हैं लेस्बियन और गे, सो आपने ध्यान रखना आप एक विश्वासी हैं ध्यान रखना हर एक जिसने बपतिसमा लिया खास कर, कर आप समझिएगा आप एक विश्वासी हैं आपका जीवन किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना हमने जब यीशु को प्रभु माना है गाना भी गाया था ना बप्तीसवा के समय पर गाना गाते हैं बोलिए यीशु के पे चलने लगा ना लाउटूंगा तो आपका जीवन दूसरों के लिए होंसला बनना लेकिन क्या ना बने ठोकर ना बने और आपका विश्वास सबके सामने दिखना चाहिए आपके पुस्त को भी मालूम होना चाहिए कि ये एक विषय कई बार क्या हो जाता है आपने नौजवानों को ही देखा होगा आप लोग ही नौजवान हो बातें करते करते कई बार हम सारी सीमाएं पार कर देते हैं हम भी ऐसे बड़े हैं अपने माँ बाप को बूढ़ा बूढ़ी बोलने लगे किससे बोल रहे हैं आप अपने दोस्त को बोलते मेरा बूढ़ा मानता नहीं मेरी बूढ़ी मानती नहीं ऐसे होता है अपने मां बाप की ही इज्जत आप अपने दोस्तों के सामने बर्बाद करो ध्यान रखना एक बात कितना भी अच्छा दोस्त हो जैसे माँ बाप तुझे प्यार करते हैं कोई प्यार नहीं करेगा जब जिंदगी में मार खाओगे ठोकरे खाओगे रोते दोते किधर ही आओगे दोस्त नहीं होंगे आपका कल जीवन बर्बाद हो गया जेल में पड़े हो तब भी रोते हुए माँ आएगी उधर बाप आएगा दोस्त का धूल नहीं मिलेगा इसलिए ध्यान रखना अपनी दोस्ती में अपने माँ बाप के इज्जत पर क्या नहीं आना कल नहीं आना और दोस्त को होना चाहिए यह सिद्धांत वाला है ये अपने माँ बाप को क्या करता है इज्जत करता है। नहीं तो क्या हो जाता है आप ये दोस्ती आपको जोश चढ़ जाता है आप सारी सीमाएं पार कर देते हैं और कल यही दोस्त आपको कुत्ते कीमत नहीं देगा क्योंकि उसकी नजर में आपने अपनी और अपने परिवार की इज्जत को क्या किया मिट्टी में मिलाया ईश्वर का तो वो तो बात ही छोड़ो सो आपके दोस्त ने आपको इज्जत करना दोस्ती में वो ध्यान रखना आपके दोस्त ने क्या करना इज्जत करना और उसको समझ में आना कि हाँ ये मेरा दोस्त है तो भी इसके कुछ सिद्धांत है इसके कुछ असूल हैं इससे ये दाए हटेगा एक बार आप अपने माँ बाप के विषय में उल्टा सीधा बोल दो और फिर कल वो दोस्त आप घर में जब आए तो माँ बाप की इज्जत करेगा नहीं ना करेगा ये बात ध्यान रखना। हमारा सौभाग्य है परमेश्वर ने हमें माँ बाप दिए सो so, दोस्ती के समय में कुछ सिद्धांतों का अपने ध्यान रखना प्रभु की मर्जी अगले सेशन में भी विषय लूंगा सो so, लड़का लड़की दोस्ती लड़का लड़का दोस्त लड़की लड़की दोस्त ध्यान रखें आपने सबके सामने क्या देना नमूना होना चाहिए आपका नमूना होना चाहिए किसी के लिए क्या ना बने ठोकर का कारण ना बने अब बात दोस्ती है लड़का लड़की का दोस्ती हाँ एक दूसरे को कैसे देखना भाई बहन जैसे देखना लेकिन दिक्कत मालूम क्या है इसमें भाई बहन की तरह देखते देखते कुछ दिनों बाद नजर क्या हो जाती है बदल जाती है फिर फोन आज तो फोन छोड़ो आज तो साह है वाट्सएप है ना व्हाट्सएप और फेसबुक ही है आप खुद ही बैठकर वो व्हाट्सएप में आप जो लिखते हैं आप खुद ही बैठकर सोचो क्या लिखा है उसमें क्या लिखते हो है जी कोई नया आविष्कार किया वो लिखा है हाँ जी क्या लिखा मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं अभी कहा का रहा हूँ ये देखो फोटो देख लो मैं का रहा हूं। क्या का रहा क्या कहा वो भी देखो हाँ मैं किधर किधरा वो भी देख लो लगे रहते हैं और वही सुअर की आदत है ना ऐसे ऐसे करना वही फोन में लगे होते हैं पांच चुंगली के साथ क्या करने मैं मालूम है कितना कीमती टाइम आपका बर्बाद हो रहा आपका जीवन कितना आशीष का हो सकता है ये आपका बहुमूल्य समय जो पढ़ाई में आपके काम में लग सकता है किस में लग जाता है इन चीजों में शैतान ऐसे हमारा कीमती टाइम बर्बाद करता है so, सो भाई बहन आपस में बात करने में कोई दिक्कत नहीं लेकिन खतरा बहुत है कैसे खतरा है अगर आप में से कोई एक आत्मा में कमजोर हो गया फिर सीमाएं पार हो जाती हैं फिर आप अपने विश्वास का समझौता कर बैठते हैं इतना अकेला नहीं मरते दम तक आपका विवेक आपको क्या देते रहेगा दोष देते रहेगा इसलिए इस बात को ध्यान रखना आपने प्रार्थना करके डिसाइड करना आपने प्रभु के नजदीक रहना तब जाकर अपने जीवन को क्या करना है संभालना किसका काम है आपका ही काम सो so, इसलिए इस बात को ध्यान देना है आगे हम सवाल बहुत है मैं इसके अगले अलग अलग सवाल हैं, लेकिन इस विषय से संबंधित अगर हमने प्रभु की आवाज कभी सुनी नहीं है तो हम कैसे जान सकते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में सपनों अपनी कोई खास मर्जी चाहता है कृपया बताए सबसे पहले सवाल में परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया यह हमारा सौभाग्य है क्या मिल गया परमेश्वर का वचन लिख कर दिया लेकिन ध्यान रखें रखे वचन समझना इतना आसान नहीं परमेश्वर का वचन समझना आसान नहीं है किताब तो है आप खुद ही बोले व्हाट्सएप में ज्यादा टाइम लगता है या वचन सीखने में ज्यादा टाइम लगता है आत्मिक ना बनिएगा बाइबल पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता कितना देर पढ़ेंगे बाइबल हांजी बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट है नॉट्सएप कितना मिनट आप खुद ही बैठकर हिसाब लगा लो एक दिन है ना टाइम की सबसे पहले क्या ही देखेंगे आज आप कहीं भी चले जाओ बस अड्डे में खड़े हो जाओ उधर भी लड़के क्या कर रहे हैं लड़कियां क्या कर यही है और क्या साथ में बम फटे तो भी मालूम नहीं चलेगा दो आपस में कड़े नजदीक कड़े तो भी आपस में बात नहीं करेंगे क्या करेंगे वॉट्सएप ही होता है। घर के अंदर पति पत्नी बैठे आपस में क्या नहीं करते बातें नहीं करते एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं व्हाट्सएप कर रहे हैं so सो आप जरा सोच कर देखिए हमारा जीवन कितना कीमती समय है ये वचन ये किताब नहीं ये परमेश्वर की आवाज है परमेश्वर जीवित है पढ़िएगा यहून्ना रचित सो समाचार छेवाध्याय निकाल लीजिए यहून्ना छे उसका त्रेसठ पढ़िएगा सिक्स सिक्सटी थ्री आत्मा तो जीवन दायक है आत्मा तो जीवन दायक है शरीर से कुछ लाभ नहीं शरीर से कुछ लाभ नहीं जो बातें मैंने तुमसे कही हैं है और जीवन भी हैं। अब ध्यान रखे ये किताब नहीं है लेकिन ये परमेश्वर की क्या है आवाज है यहोशू को परमेश्वर ने बोला था वही निकाल लीजिए यहोशु तक पहला अध्याय उसमें हम पढ़ रहे थे ना परमेश्वर ये को जो चेतावनी दिया उसका साथ साथ। पढ़िए, एक का साथ। इतना हो कि बांधकर, बांधकर, तू और बहुत होकर, हाँ। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उसे ना तो दाइने मुड़ना और ना बाएं, तब जहा जहा तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित जो कुछ उसमें लिखा है, अनुसार कर तू चौकसी करे क्योंकि ऐसा ही करने से सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी याद कर दृढ़ हो जा भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा तो so इधर यहोशु को परमेश्वर चेतावनी दिया व्यवस्था से क्या नहीं करना दाए नहीं मुड़ना बाए नहीं मुड़ना अब सवाल आया था परमेश्वर की इच्छा हम जाने कैसे उसके लिए समझना सबसे पहले परमेश्वर ने क्या दिया अपनी आवाज को लिख कर दिया लेकिन ये किताब के साथ हम इसको किताब बोलते हैं तो भी ये किताब आपको आपको इंटरेस्टिंग लगना है तो इसको अगर पढ़ना है तो भी पढ़ने का मन आना है तो भी सबसे पहले परमेश्वर आपके दिल को देखता क्या सचमुच आप परमेश्वर को प्यार करते हो क्या सचमुच आपको परमेश्वर की इच्छा चाहिए अगर वो अंदर तमन्ना है तो ही परमेश्वर अपनी आवाज से परमेश्वर की आवाज को आप सुन पाएंगे आपने देखा होगा आपको भी मालूम होगा कई बार बाइबल पढ़ने को नींद आती है ना कई बच्चन पढ़ने का क्या नहीं करता मन नहीं करता सच है क्यों क्योंकि मेरे अंदर का मन को देकर परमेश्वर यह किताब खोल नहीं देगा क्योंकि ये जीवते परमेश्वर की आवाज है अब आप इतने लोग बैठे हो मुझे क्या मालूम आपके अंदर चल रहा मैं तो सोच भी नहीं सकता मेरे पास की बात नहीं लेकिन सर्वशक्तिमान आप एक के मन के विचार को इच्छा को समझता आप किस मतलब से बात कर रहे हो अब पास सवाल आए हैं ये किस मतलब से आए मैं तो नहीं भाग पाऊंगा मैं तो सिर्फ सवाल का आपको जवाब दे रहा हूं लेकिन आपके साथ एक है एक है जो आपकी इच्छाओं को जानता है, मनुष्य को हम धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं सो so, अगर सच्चे मन से प्रभु मेरे को तेरी आवाज सुनना है, मुझे तेरी इच्छा चाहिए वो मन से आप बैठेंगे तो ही परमेश्वर की आवाज को आप पहचान पाएंगे अगली बात समझना हम तीन आवाज सुनते हैं अपनी आवाज अपनी सोच है नंबर दो परमेश्वर की आवाज है नंबर तीन शैतान भी हमसे बात करता तीन आवाज है परमेश्वर शैतान और फिर तीसरा कौन सा अपना तो हम कैसे मालूम करें ये किसकी आवाज है उसके लिए अगर आप अपने इच्छाओं में डूबे नहीं हैं परमेश्वर जब बात कर परमेश्वर केवल बाइबल से बात नहीं करता श्री के द्वारा प्रभु अपने दासों के द्वारा घटनाओं के द्वारा और फिर अपने वच् द्वारा और फिर आपसे सीधा भी बात करता कौन कौन से तरीके हैं सृष्टि के द्वारा फिर अपने दासों के द्वारा नंबर तीन आपके जीवन में घटनाओं के द्वारा नंबर चार चन के द्वारा नंबर पांच सीधा आपसे बात करेगा सो परमेश्वर को मालूम है आपसे बात कैसे करना अब आप अगर परमेश्वर की आवाज के लिए इच्छुक हैं आवाज पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं सबसे सरल है क्योंकि किसकी आवाज है बाप की ना आवाज है अब ये बेटी बैठी आपके पापा की आवाज को पहचानना मुश्किल है क्यों आपको अपने मां बाप की आवाज पहचानना मुश्किल है हा? पापा को बुखार चढ़ गया तो एकदम फोन में आवाज से मालूम चल जाता है ना तबीयत क्या है कैसे मालूम चल गया आपको आपको कैसे मालूम चला आपका पापा आपको फोन करके बोलता हेलो मैं तेरा बाप बोल रहा हूं बोलता ऐसे बोलते हैं क्या तो पापा जब फोन उठाते हैं तब क्या बोलते हैं हेलो फिर फिर कोई इंट्रोडक्शन होता है आप कोई इंट्रोडक्शन देते है? जी मैं आपका बेटा बोल रहा बोलते हो नहीं ना बोलते क्यों बचपन से रहते रहते क्या हो गया आवाज की पहचान हो गई इसी तरह परमेश्वर के साथ वो नजदीकी दोस्ती होगी तो चलते चलते आपको खुद ही अभास हो जाएगा ये कौन बोल रहा है परमेश्वर ही बोल रहा है लेकिन शैतान भी ऐसी आवाज में बोलेगा वचन के लेकर आएगा तो आपने वचन में निपुण होना निपुण का मतलब प्रतिदिन समय निकालकर कर वचन का अध्ययन करना पढ़ना नहीं लेकिन क्या करना है अध्ययन करना ये कई बार हम लोग होते हैं कि नहीं मुझे आज एक चैप्टर पढ़ना ऐसे एक चैप्टर पढ़कर फायदा कुछ नहीं थोड़ा सा पढ़ो और जितना पढ़ते उसको क्या करना समझना मेरा बाप मेरे से क्या बोल रहा नहीं तो आप बाइबल को इधर से आखिरी तक आपने दस बार पढ़ी तो भी आप क्या कर क्या नहीं कर पाओगे परमेश्वर की आवाज को समझ नहीं पाए सो डिसिप्लिन डालना कि मैंने रोज परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को क्या करना अध्ययन करना अध्ययन करते वक्त इस परमेश्वर के वचन में कितनी घटनाएं लिखी कितनी बातें लिखी अभी प्रभु यीशु ने कहा लूथ की बीबी को स्मरण करना आपको मालूम है लिखा है बाइबल में लिखा है किसकी बीबी को याद करना अब लूथ की बीबी का कोई नाम तो होगा ना नहीं होगा होगा ना लेकिन उसका नाम लिखा है बाइबल में क्यों नहीं लिखा आप बोल पति का नाम से जानी जाती है वो उसका नाम क्यों नहीं उसमें बहुत पीछे है वो औरत का अगर नाम लिखा होता तो हम लोगों ने सोचना था उसके बारे में नाम नहीं लिखा ताकि हमें भी मालूम चल जाए से कह रहा लूथ की भी आदत ऐसे थी इसलिए उसके पत्नी करके लिखा हुआ उसको क्या बोला था किधर नहीं देखना देखी नमक का क्या बना दिया प्रभु यीशु ऐसे क्यों हमसे कह रहा है अगर उसको बनाया तो तेरों को भी खंबा बनाने में क्या नहीं लगेगा टाइम नहीं लगेगा हमने वो एक उदाहरण मैंने बोला सो आपने जब पढ़ लिया तो यह नहीं सोचना लूथ की नमक का खंबा बन गई बस कहानी उधर खत्म हो गई नहीं अगर वो बनी है तो अगला तेरा नंबर है इसलिए वो लिखकर हमें दिया कहीं मैं भी क्या बन जाऊं दूसरों के सामने तमाशा ना बन जाऊं इसलिए परमेश्वर ने ऐसे लिख कर दिया है सो so, समय निकालकर किसके सामने बैठना है वचन के सामने थोड़ा सा पढ़ो प्रार्थना के साथ दिमाग लगा कर नहीं बाप तू मुझसे बोल तेरी आवाज है मेरे को तेरी आवाज सुनना ऐसे आप प्रार्थना के साथ बैठेंगे तो इसी के द्वारा सर्वशक्तिमान आपसे रोज बात करेगा और धीरे धीरे को इतना इंटरेस्ट लग जाएगा कि दिन भर आप जब भी टाइम व्हाट्सएप नहीं किसमें ये नहीं कि व्हाट्सएप नहीं चाहिए व्हाट्सएप अच्छा फेसबुक भी है इंटरनेट सब ठीक है लेकिन होगा क्या अनुशासन आपने बनाना कि मैंने बस इतना टाइम ही बैठना वॉट्सर ना कुछ खास बात होगी तो मैं क्या कर दूंगा वॉट्सएप किया लेकिन ये नहीं कि हाँ जी दोपहर को खाना खाने वक्त में क्या कर रहे हो जी हाँ जी आलू खा रहा हूं फोटो भी देख ले धीरे धीरे क्या हो जाएगा आप इसी के क्या बन जाओगे गुलाम बन जाओगे और आज बहुत से और बहुत से जगह में लोग परेशानी में फसे है अब आपको मालूम है आप लोग कहीं नौकरी में जाते हो को पीछे से ट्रैक किया जा रहा है मालूम है कहीं भी जॉब अप्लाई करते हो आधार कार्ड आपका है सारा कुछ है, सरकार आपको ट्रैक कर रहा आप जो भी व्हाट्सएप में लिखते हो मालूम है बीस साल का रिकॉर्ड आपका ऐसे का इसी सरकार के पास है कभी भी सरकार आपके ऊपर कुछ भी करती है आपको मालूम है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर आपने कुछ लिखा एक घंटा नहीं लगेगा पुलिस आपके घर में आकर आपको उठाने के लिए एक घंटा नहीं लगा उनको मालूम है आप कौन से कमरे में बैठे हैं अब पुलिस की जरूरत नहीं आपका फोन ही पुलिस का काम करता है इसलिए इन चीजों में ये आपने ध्यान रखना तो डिसिप्लिन डालना परमेश्वर की आवाज मैंने सुनना है यहोशु को बोला इस वचन से क्या नहीं करना दाए बाएं ना जा अगर तू तो इसके अनुसार चलेगा तो तू जहां भी जाएगा तू क्या होगा सफल होगा सो so, मैंने परमेश्वर की आवाज सुनकर उस समाज के अनुसार क्या करना है चला सो so, बस ऐसे करेंगे तो वो आपको क्या करेगा स्पष्ट तौर पर अगुवाई करते चलाएगा अब एक उदाहरण समझाने के लिए आपको मालूम है ना अब्राहम ने अपने बेटे को बलि किया छुरी उठाया अब लड़के की जब शादी की बारी आई ध्यान से समझना इस घटना को शादी की बारी आई चालीस साल हो गया इजाक खुद अपनी शादी खुद कहीं लड़की ढूंढ कर नहीं गया इजाक का डिसिप्लिन आपने था उसके बाप ने उसके लिए क्या ढूंढा एक बन साथी के लिए किसको भेजा हाँ जी, हांजी भेजा अगला आपसे पूछने का एक विषय आज हम ऐसे समय में रहते हैं हम बोलते है, मम्मी पापा आप टेंशन ना लो हम ही किसी को ढूंढ कर ले आएंगे है ना आप टेंशन ना लो आपको थोड़ी मालूम हमारे हमारे लिए अच्छा कौन सा है माँ बाप अगर ढूंढ कर लाए तो हमें अच्छा लगेगा बोलो लगेगा नहीं ना लगेगा क्योंकि वो बूढ़ा बूढ़ी हो गए उनको तो अकल है नहीं समझ तो नहीं हम थोड़े ज्यादा फॉरवर्ड हैं तो जिधर काम करते हैं उधर से ही कहीं ना कहीं से एक को ढूंढ डांड कर घर में लाते और बोलते पापा जी मम्मी जी हाँ जी एक लाया इसको आप अपना क्या करके स्वीकार करना बहू करके है हाँ? या दामाद करके क्या करना आज का फैशन है इसे ध्यान रखें अब्राहम के जीवन में इजाक वो डिसिप्लिन वाला था बाप लाएगा और अब्राहम ने किसको भेजा किसको है हाँ? दास को भेजा आपके घर का नौकर बहन लोग बोलना या इसाक है ना आप लोग इजाक हो आप घर का नौकर आपके लिए कहीं से लड़की लाएगा तो मानोगे जी? मानोगे? नहीं मानोगे भाई लोग बोलो हम तो सबसे पहले बोलेंगे हम खुद देखेंगे उसकी पहले शकल देखेंगे खूबसूरत है बदसूरत है पढ़ाई मैं बेशक दसवीं फेल हूं वो तो ग्रेजुएट होना चाहिए डिमांड तो कितने हैं अब मेरे सामने कई लोग शादी का एप्लीकेशन दिए पिछले दिन आए बोलते जी लड़का और लड़की चाहिए मुझे मैं एक लड़का लड़की को ढूंढ रहा हूं लेकिन कंडीशन क्या है अमेरिका कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का होना चाहिए गोरा है तो हिंदुस्तानी अब मैंने जाकर किधर से ढूंढना है अब मैं तो यही सोचता हूं अभी हर साल मुझे कनाडा और अमेरिका जाना है किसके लिए लड़के लड़कियां ढूंढने के लिए क्योंकि हिंदुस्तान में कईयों को किधर का चाहिए बोलते ऑस्ट्रेलिया हो जाए चलेगा बेशक पागल हो तो भी चलेगा है ना किधर का होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या कैनेडा आप विश्वास नहीं करोगे दुनिया के सारे सबसे खतरनाक बिगड़े हुए उधरी हैं। मेरा क्या उधर से एक शिप करके इधर भेज दो कम से कम कैनेडा में से एक बदमाश तो निकला क्या क्या सोच कर बैठे मैं बोलने का मतलब इजहाक के लिए कौन गया कौन गया दास जा रहा है क्यों और दास भी परेशान था मैं जाकर मेरे मालिक के बेटे के लिए एक लड़की कहां से लाऊंगा खुदा ने वो कैसी होगी दास से भी अब्राहम दास ने अब्राहम से बोला अगर वो लड़की ना आए क्या मैं लड़के को लेकर जाऊं अब्राहम ने क्या बोला किसी भी कारणवश कौन नहीं जाएगा लड़का नहीं जाएगा कुछ भी हो जाए तू जा तेरे साथ स्वर्गदूत होंगे ध्यान से समझना आप अब भी से इस वचन के अनुसार चलो आपकी भविष्य परमेश्वर ने सुरक्षित किया नहीं किया बोलिए आपने कल किधर करनी आपकी शादी कल किससे होनी है आपके कल कितने बच्चे होंगे ये सब किसने तय किया परमेश्वर ने तय किया आपका काम इन चीजों को सोचना नहीं आपका काम क्या जिधर प्रभु ने रखा उधर वफादार रहे प्रभु के साथ चले ठीक टाइम पर ये सब परमेश्वर आपके लिए करेगा ठीक टाइम पर अब इजाक के लिए एलियाज़र जा रहा किधर जाकर बैठा मालूम है ना कहानी किधर जाकर बैठा कुएं के पास शर्त क्या रखा बहन लोग बोलो शर्त क्या रखा मैं उससे पानी मांगूंगा और उस लड़की ने क्या करना मुझे भी पिलाना और आप बहन लोग बोलो ऊटो को पानी पिलाओगे आप लोग हा पढ़े लिखे होंगे तो ज्यादा पिलाना है ना कोई आदमी आपसे सड़क पानी मांगे आप उसको भी और उसके ऊंट को पिलाओगे हाँ जी एलिया बैठा है उधर उस समय का सबसे धनवान आदमी का दास है किसके लिए आया हुआ है किसके लिए मेरे मालिक का एक ही लड़का है उसके लिए क्या चाहिए बहू चाहिए रबेका को बोला रबेका तुरंत मंजूर ऊंट को पानी पिलाया तब जब रबेका ऊंट को पानी पिला रही है एलियाजर ने सिलचे किया प्रभु को धन्यवाद दे रहा ऐसा टेस्ट क्यों रखा था एलियाजर ने मालूम क्यों अब जो लड़की ने आना है उसको बोल बोल कर काम नहीं कराना उसको खुद मालूम होना चाहिए मेरी जिम्मेवारी क्या है उसको खुद मालूम होना चाहिए और देखिए ना कैसे वो लड़की भी ए, एलिया से तुरंत जाने को क्या हो गई ईजा क्या कर रहा था इजा क्या कर रहा था खेत में क्या कर रहा था मनन कर रहा था अपने काम में लगा आप ध्यान रखे आप किसी को ढूंढने के लिए ना जाएं, अपना समय किसमें लगाएं, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके अनुस चलना इससे हटकर दाएं बाएं जाकर मैं क्यों बोल रहा हूं हम लोग पास्टर्स मालूम कितने लोगों के शादी पारिवारिक जीवन बर्बाद हो गए बर्बाद हो गए अब हम कुछ कर ही नहीं सकते एक अच्छा सा जीवन अपने जोश में जाकर क्या कर दिया बर्बाद कर दिया सो so, ध्यान रखे सिर्फ शादी अकेला नहीं आपके जीवन के हर बात में लेकिन आपने प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित है तो भी आप प्रभु के साथ चलते चलते आप निकाल लीजिए इब्रानी पांचवा अध्याय तो हम लोग प्रार्थना करेंगे इब्रानी पांचवा अध्याय उसका पांच का चौदाह पर अन सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेदने के लिए पक्के हो गए हैं। हाँ दोबारा पढ़िए पर अन सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। भले बुरे में भेद मालूम कर क्या हो गए पक्के हो गए तो आप और मैं जब ये वचन सीखते हैं मनन करते हैं होता क्या है हमारा भीतरी मनुष्य हमारा आत्मिक मनुष्य मजबूत हो जा आपको बड़े आराम से मालूम चल जाता है परमेश्वर की इच्छा क्या है ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन आपने क्या करना है समय निकालकर किधर बैठना है परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कर कर आप सीखिएगा परमेश्वर का आदत जैसे जैसे मालूम चल जाता है ठीक टाइम पर आपको स्पष्ट अगुवाई देते हुए चलाएगा बाप है दोस्त है आप उसके संतान हो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं लेकिन टेंशन क्यों आएगा अगर बाप के साथ के संबंध में क्या आ गया दार आ गया सो so, इज़ाक अपने काम में लगा है समय पर सही व्यक्ति को परमेश्वर इज़ाक के जीवन में लेकर आया सो so, सिर्फ शादी की बात नहीं आपका नौकरी आपका कल का किसी भी विषय में आपको हर सत्य में चलाने के लिए कौन साथ है परमेश्वर साथ है। लेकिन डिसिप्लिन हर नौजवान का क्या है मैंने समय निकालकर परमेश्वर के चरणों में बैठकर क्या करना है उसके वचन को सीखना है और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है प्रार्थना क्या है परमेश्वर के साथ का बात है लेकिन परमेश्वर मैं अगले सेशन में लूंगा प्रार्थना का गंभीरता कितना है लेकिन प्रार्थना करने के पहले टाइम किसके लिए लगाना मैंने क्या करना है समय निकाल कर क्या करना है वचन मनन करना सीखना ये नहीं कि हा ले प्रभु तू आज मेरे से बोल खोला जिधर मिला उधर पढ़ लिया हाँ जी ये नहीं ऐसे नहीं पढ़ा जाता कई लोग ऐसे ही करते हैं कल इधर खोला आज इधर खोलेंगे फिर जो मिला इसमें पता नहीं कुछ और लिखा होगा कोई नहीं यही काफी था पढ़ना तो है क्या ऐसे पढ़कर कोई फायदा नहीं अध्ययन करना है उत्पत्ति से शुरू करें उत्पत्ति से धीरे धीरे पढ़ते जाएं सवाल उठता है लिख कर रखे प्रभु के सो से पूछे, जी ये मुझे समझ में नहीं आप समझा दी संडे स्कूल में आप पढ़ रहे हैं सो ऐसे आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर का काम आप देख रहे हैं और आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आते वक्त करना क्या है आपको अच्छी तरह मालूम चल जाएगा इसलिए इसमें लिखे हुए लोगों गलती भी लिखा है आपको मालूम है ना योना बोलकर एक आदमी था प्रभु का दास था ना नबी था ना जाना था किधर गया किधर क्या हो गया प्रभु ने छोड़ दिया पीछे किसको लगाया किसको मछली को लगाया मछली के मुंह में आ गया उससे आपको क्या समझ में आती है मैं अगर परमेश्वर की इच्छा से दाएं बाएं जाऊं तो परमेश्वर को मालूम है मुझे अपनी इच्छा में लेकर कैसे आना परमेश्वर लेकर आएगा अगर आपके अंदर इच्छा है कि मुझे प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना है एक तमन्ना है तो दाएं बाएं जाएंगे तो भी परमेश्वर क्या करेगा अब भागने की कोशिश करोगे तो भी किधर ले आएगा योना बड़े मजे से नाव में बैठा शिप में आराम से जाज में बैठा बाकी चाहे जो मर्जी हो मैंने क्या करना आखिरी में बेचारा किधर पहुंच गया मच्छी के पेट में वो हमारे लिए सबक है मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण बोल रहा हूं इसमें जो लिखा है कब बदलेगा नहीं सो आपने और किसी बात का टेंश लेना अभी हम जब गाड़ी में जाते मैं तो यही देखता मेरा फोन चार्ज है या नहीं क्यों चार्ज होगा तो मेरे को कोई टेंशन नहीं हम आराम से रास्ता ढूंढते डांडते पहुंच जाएंगे टेंशन मत लीजिएगा हम आराम से आ जाएंगे कैसे आ रहे हैं हाथ में फोन है से अगर एक फोन हमें चला सकता है तो ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में हर कदम में आपको क्या करते रहेगा अगुवाई करते करते जाएगा आपने क्या करना है समय निकाल किधर बैठना हाँ जी वचन लेकिन इसमें मुसीबत क्या है अगर आप परमेश्वर की इच्छा नहीं चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए खुलेगा ही नहीं सो so आइए हम प्रार्थना करें सिर झुकाएं आप ये वचन के विषय प्रभु मुझे तेरा वचन सीखना डिसिप्लिन आपने डालना है मैं घर में से उठूंगा और मैं प्रभु का वचन मैं सीखूंगा रोज के लिए अपने बाप की आवाज सुनना और आप आराम से उसकी आवाज को पहचान पाएंगे हर कदम में हम लोग दुनिया भर जाते हैं किधर किधर नहीं प्रभु ले जाता लेकिन उन सब मौकों पर परमेश्वर सीधा बात करते करते चलाता हर कदम में आज तक प्रभु ने चलाया उस सीधा बात करता है सृष्टि के द्वारा बात करता है वचन के द्वारा बात करता है पासवानों के द्वारा बात करता है घटनाओं के द्वारा बात करता है मैंने उसकी आवाज को पहचान कर चलना है यहोशु को दिया चेतावनी है तू ना तो दाए ना तो बाए मुड़ना प्रेमी प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरा वचन जो हम सीख रहे हैं तेरा वचन जो तूने हमारे हाथ में दिया बाप इसकी कीमत को समझते हुए तेरी आवाज को पहचान कर चलने के लिए हम एक की मदद कर ज्ञान और समझ दे पिता आगे भी तू हमसे बात ये शुमसी के नाम से